ओम अथर्वदीय पांडव पांडव्य कारिका द्वितीय कारिका कारि का विचार आरंभ हुआ था इस विश्व तेजस प्राय तीनों को एक ही जागृत अवस्था में तीनों को समावेश किया जाता है एक ही आत्मा है एक कार्यकारी बोलना चाहते हैं माना जागृत काल में आत्माभेद किसी बात ने नहीं माना है और कुछ वादी है स्वप्न का आत्मा अलग है सुसुप्ति का अलग है जागृत का अलग है ऐसा मानने वाले हैं किन्तु जागृत अवस्था में तो आत्मभेद नहीं होता ना एक ही आत्मा होता है तो जागृत में इसलिए दिखाना चाहते हैं वहीं जागृत अवस्था स्वप्नावस्था सुसुप्ति अवस्था वहां का धर्म यहां दिखा करके दिखाना चाहते है कार्य का में है। कहा था दक्षिणाक्ष मुखे विश्व मन से जस आकाश है इस देह में तीन प्रकार से आत्मा व्यवस्थित है जागृत अवस्था में दाहिने आठ प्रधान होता है आत्मा का मुख्य रूप से दाइने आत्म विशेष रूप से होता आत्मा उसका नाम पड़ता विश्व और जब स्वप्न देखने का समय आता है तो मन के भीतर होता है वो वही वह स्वप्न देखता है वो तेजस नाम पड़ता है आत्मा का और हृदयाकाश में होता है प्राज्ञात्मा सुशुद्धिकालीन जो आत्मा है हृदयाकाश में रहता है हृदया काश मैंने ब्रह्म ब्रह्म में रहता है इस प्रकार एक ही शरीर में तीन प्रकार से आत्मा व्यवस्थित है कहािका मुझे बताया इसी का भाष्य आरंभ हुआ है राशि में कहा जागृत अवस्थाया विश्वादिनां त्रयाणाम अनुभव प्रदर्शनार्थो अयम श्लोक है दक्षिणाक्ष जागृत अवस्था में ही विश्वादी तीनों का प्रदर्शन देखना है क्योंकि सभी वादियों के मान्यता है जागृत में तो एक ही आत्मा है माना तीनों अवस्थाओं में एक आत्मा सिद्ध करना है जागृत स्वप्न सुश्रुति में यह सिद्ध करना है किन्तु वादियों में विपृतपत्ति होगी वाद विवाद होगा जागृत में तो कोई विवाद नहीं करेगा एक ही अवस्था में तीन रूप से दिखाए सबको मान, मानना पड़ेगा कि फिर जागृत सुश्रुप में करके एक ही आत्मा होता है जानकारी दिलानी पड़ेगी कहा जागृत अवस्था विश्वादी नाम त्रयाणुम एक ही अवस्था है जागृत अवस्था में ही तीनों का विश्वादी जो विश्व का अनुभव प्रदर्शन अनुभव दिखाना चाहते कैसे होता है अयम श्लोक का ये कार्य का है दक्षिणाक्षी इत्यादि कार्य का दक्षिण अक्षि एवं मुखम प्रधानमंत्री मुखम तस्वीर प्राधान दृष्टा थूलान विश्व दक्षिण जो आधान है है है है वही मुख मुख्य प्रधान जागृत अवस्था में आत्मा सभी शरीर में है दायने आख में विशेष रूप से होता है प्रधान होता है दृष्टा उस दायने आंख पर बैठ करके विष्ण का दृष्टा बनता है आत्मा दृष्टा थूलान थूल विष्व का दृष्टा होता है कुछ गाना विश्व अनुभूयते ये विश्व होता है ऐसा अनुभव किया जाता है अस्मा भी अनुभूय हमारे द्वारा ऐसा अनुभव किया जाता है विश्व क्योंकि उस जागृत अवस्था को लेकर कहा है इंदो हवाई नाम ये संयोजम दक्षिण अक्षम पुरुष वृद्धारुण तिरण कहा इंद नाम होता है उस काल में उस परमात्मा का नाम इंद बन जाता है मैंने दीप्ति गुणवाला इंदू दीप्ति है दीप्ति गुणवाला ये नाम हो जाता है दक्षिण अक्षर पुरुष है जो यह आत्मा दायने आख्म जो पुरुष अयम पुरुष है दक्षिण अक्षम आख में है या अक्षर में घी का लोप हो रखा है शोपाम या जाल सूत्रा जाला सब है लुप हो जाता है वैदिक बेद, मंत्र है अक्षणी या अक्षणी दो में से एक होना चाहिए वहां इन्धो दीप्ति गुणों का यह स्तुति का अर्थ कर रहे हैं इंध मान क्या है दीप्ति गुण वाला प्रकाश गुण वाला आत्मा है कौन आत्मा अयम आत्मा मने वैश्वाण आत्मा प्रकाश होने वाला होता है आदित्यागत बहिराज आत्मा ये जो आदित्य आदिदेविक आत्मा को लेकर कहा हवे हाँ इत्यादि को लेकर कहा आदित्यागत बहिराज आत्मा चक्षुषिषा दृष्ट आएगा जो आदित्य मंडलस्थ भीतर उस विराट आत्मा है और विराट की आत्मा है विराट तो आदित्य मंडल होगा उसकी जो आत्मा है भीतर स्वरूप है वह चक्षुषी चौ ये जो दायने आठ में द्रष्टा एक एक ही दृष्टा है भिन्न नहीं है ऐसा स्तुति में कहा शंका होती है ननो अन्यो हिरण्यगर्भ वो जो दक्षिण अक्षर पुरुष अल, अलग है और आदित्य आदित्य के अंतर्गत जो पुरुष अन्य है पूर्व की शंका ननो अन्यो हिरण्य जो आदित्य मंडलांतर विराट के जो आत्म कहा था आदित्य मंडल विराट और उसके भीतर वाला जो दूसरा आत्मा कहा था वह अन्य है सूक्ष्मिमान ही है क्षेत्रों दक्षिणे अक्षिणी दक्षिणे पाठ है कि दक्षिणो पाठ है हाँ सप्तमंत्र पाठ होना अच्छा है दक्षिणो पाठ लगने वाला नहीं है दक्षिणे दक्षिण वा अक्षणी अक्षिणी और अक्षणी वो तो दोनों बन जाता है अक्षणी भी बनता है अक्षणी भी बनता है अनलोकों विकल्प से लगता है विवाह संगी सूत्र है दाइने आठ में जो पुरुष है ये दक्षिणे पाठ संगत है यहाँ दक्षिण छपा हुआ है ये उसका नियंत्रण दृष्ट आदा देहस्वामी अन्य दे, देह का स्वामी अन्य है ये अन्य है माने ये जो दायने आख में बैठ करके शरीर का नियंत्रण करने वाला देह स्वामी अन्य है और विराट के भीतर रहने वाला आत्मा भिन्न है यही शंका है शंका आने पर कहा न ये नहीं ऐसा नहीं हो सिद्धांत का धना क्यों स्वतः भेद औपाधिक भेद है उपाधि के कारण उसके उपाधि बड़ी उपाधि है सारा समस्त सूक्ष्म शरीर है इसके बेस्टि एक आंख होने से इस बेस्ट बेस्टिंग शरीर होने से इनमें तो भेद है औपाधिक भेद होने पर स्वतः वास्तविक भेद स्वीकार नहीं किया है यही है इसलिए एक ही होता है ये कहना चाहते हैं स्वतः भेदावि भेद। औपाधिक भेद तो है स्वाभाविक भेद नहीं है दोनों क्यों कठोपनिषद में आया एक गुढ़ इत्यादि है संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ आत्मा एक और गीता में भी कहा भगवदगीता में ऐसे कहा क्षेत्र मिदि सर्व क्षेत्र शुभारत है संपूर्ण क्षेत्रों में रहने वाला क्षेत्र मई ही हूँ उपाधि के कारण क्षेत्र रह रहा हूं मैं ही। ऐसा कहा और भी कहा त्रयोदश अध्याय और कहा अभिभक्तम जो भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भरकृत कृषि प्रभु विष्णु इत्यादि श्लोक है अभिभक्तम स्वतः विभक्त नहीं हूं अलग अलग नहीं हूं सं, अभिभक्तम संत अभिभक्त होता हुआ सब अभिभक्त रहता हुआ किन्तु भूतेषु विभक्तम इव सभी भूतों में विभक्त जैसा होकर के बैठा हुआ जैसे जैसे उपाधि आ गई भिन्न भिन्न जैसा हो रहा हो किन्तु वास्तव में भिन्न नहीं हूं सभी भूतों में एक ही हो अविभक्तम भूत से भूतेश विभक्तम भूतेश भिन्न भिन्न होने के कारण से विभक्तम इवच स्थितम विभक्त जैसा लगता हूं अलग अलग जैसा लगता हूं किंतु तो अलग नहीं एक ही हो अविभक्तम स्वरूप एक ही हो जैसे सूर्य एक होता होगा अनेक जैसा लगता है उपाधि जितने जलपात्र हो गए उतने सूर्य उपाधि के कारण अनेक जैसा होता हो अनेक सूर्य नहीं है वास्तविक एक ही है ये कहा अभिभक्तम से भूतेशु विभक्तम इवच स्तम अविभक्त होता हुआ मेरा विभाग नहीं होता मैं एक ही हूं एक ही होता हुआ भूतेशु भूत अनेक हो गए ये उपाधिया अनेक हो गई इसलिए विभक्तम इवच स्थितम विभक्त जैसा होकर के रहता रहने वाला अविभक्त हूं जैसा कहा स्मृति है ऐसे भगवती किताब विभाग के है एक ही है स्मृति भी बोल रही एक गुणा और स्मृति भी कहती है क्षेत्र कम चादी बोलती है और अभिभक्तम जो भूतेशम इत्यादि स्मृति बोल रही है इसलिए एक ही है विश्व तेजस्रा के आदि पेड़ नहीं ये बोलना चाहते हैं सर्व स्ति स्मृति ही हो okay. गया इस, इसकी टीका देखें विश्व तेजस प्राज्ञा नाम स्थान त्रय क्रमेण संचरता ऐक्यम एवं प्रस्तुत होती है इस कारिका का तात्पर्य यही दिखाना चाहते हैं कि विश्व तेजस प्राज्ञ तीन रूप में आत्मा की चर्चा हुई है स्तुति में यह विश्व तेजस प्राज्ञ तीन विश्व तेजस प्राज्ञा नाम आत्मा आत्मा स्थान त्रय क्रमेण संचरता तीनों स्थानों में घूम रहा आत्मा कभी विश्व बनकर के जागृत में है कभी स्वप्न में है कभी सुप्ति में है तो तीनों स्थानों में घूमता हुआ आत्मा का ऐक्य में वस्तु तो बहुत वास्तव में एक ही होता है भिन्न भिन्न नहीं होता वैसे भिन्न भिन्न जैसा लग रहा है स्थान भेद से, कभी जागृत अवस्था में है कभी स्वप्न अवस्था में है कभी में है ऐसा होने से आत्मा भेद जैसा प्रतीत होता है किंतु भेद नहीं एक ही है इत्यत्र हेत्व ग्रम इसमें एक अन्य हेतु देना चाहते हैं दक्षिणाक्षी इत्यादि कहा दायने आख रह करके रख विश्व नाम पढ़ता है और मन के भीतर होने पर तेजस नाम पड़ता है और हार्दाकाश में होने पर प्राग्ञी नाम पड़ता है इत्यादि कहा ठीक है श्लोक तात्पर्यम तात्पर्य ये जो श्लोक है कार्य का है इसको तात्पर्य का संग्रह देते हैं जागृत इत्यादि वाषण कहा जागृत अवस्था विश्वादी नाम इत्यादि कहा एक ही अवस्था में ही तीनों का प्रदर्शन करना है क्योंकि वादियों का कुछ मतभेद है जागृत का आत्मा अलग स्वप्न का अलग सुश्रुति का अलग ऐसी मान्यता है उस मान्यता को हटाना है इसलिए जागृत अवस्था में ही तीनों प्रकार के दिखाने इसके लिए कार्य क्या है कहा कि निकयाम एक अवस्थाया एकस्मिन देहे भिन्नत आत्मा तत्वादी भी कोई भी, तो भी बादी ऐसा नहीं मानता कि एक ही अवस्था में एक ही शरीर में आत्मभेद हो एक अवस्था में भी शरीरभेद से आत्मभेद तो मानते द्वैतवादी जागृत अवस्था है सभी की किंतु आत्मा भिन्न भिन्न है और भिन्न अवस्था के कारण भी आत्मभेद मानने वाले संसार बैठे हैं स्वप्न का आत्मा अलग जागृत का अलग और एक ही अवस्था में भी उपाधि भेद से आत्मभेद मानते हैं किंतु एक ही शरीर में एक ही अवस्था में आत्मभेद कोई भी नहीं मानता यही दिखाना चाहते हैं इसलिए ये जागृत में तीनों को दिखा करके जागृत स्वप्न सुन में घूमने वाला आत्मा एक ही है इसके लिए ताप तात्पर्य बता रहे नाम ना अवस्थायावस्था जागृत अवस्था में एक ही शरीर में शरीर भी एक है अवस्था भी एक है उसमें आत्मनः भिन्न आत्मन तीन जो भेदवादी लोग हैं वो भी आत्मभेद नहीं मानते एक ही अवस्था में एक ही शरीर में आत्मा एक ही होता है मानते हैं वो भी नहीं मानते इसलिए यही दिखाना चाहते हैं कि जागृत में ही तीनों दिखा करके जागृत स्वप्न सुसुप्त में भ्रमण तो करने वाला आत्मा एक ही है ये सिद्ध करना है ये तात्पर्य है कहा जागृत अवस्थाया तो देहे व्यवस्थित विशेषण या जागृत अवस्था जागृत अवस्था इत्यादि कहा जागृत अवस्था में तीनों दिखाना चाहते हैं विश्व तेजस प्राज्ञ को एक कहना चाहते हैं इसका क्या है तात्पर्य जागृत अवस्थायावस्थित देहा में व्यवस्थित होता है जागृत अवस्था में आत्मा इत्या देहे व्यवस्थित जो शब्द कहा ना त्रिधा देहे व्यवस्थित व्यवस्थित शब्द कहा इसके विशेषण दिया गया जागृत अवस्था देह में व्यवस्थित रूप से जागृत में पाया जाता है इसलिए कहा तद ही तत्र व्यवस्थितत्व तो यद आत्मा सर्वगत तद अभिमानित्व ये व्यवस्थितत्व तो क्या है जागृत अवस्था में तत्व जागृत अवस्थायाम ये व्यवस्थितत्व क्या है यदि आत्मा सर्वगत्य तद अभिमानित्व जो सर्वगत आत्मा का जागृत में अभिमान हुआ जाग्रत शरीर में अभिमान होना यही वहां पर व्यवस्थित है सर्वगत है आत्मा किंतु एक शरीर विशेष में अभिमान हो रखा है यही व्यवस्थित तत्व है तत्व व्यवस्थित यद आत्मा सर्वगत और देहाभिमान जाग्रते दे परम संभव दे। और देहाभिमान जो है ना जाग्रत स्वप्न सुसुक्ति तीनों अवस्थाओं में देखना परम सीमा पर होता है जागृत हा मनुष्य हूं परम सीमा परम भवति, अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अति उत्कर्ष होता है देहाभिमान जागृत अवस्था में देहाभिमान जागृतें परम संभव पराकाष्ठा में होता है देहाभिमान जागृत अवस्था में अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा विशेष है इसलिए जागृत में तीनों दिखाना चाहते हैं तेरह तस्याम एक अवस्थाया अनुभवात इसलिए एक ही अवस्था में जागृत अवस्था में ही तीनों का अनुभव कराना चाहते हैं विश्व तेजस के तीनों का अनुभव एक ही अवस्था में दिखाना है तो यह तेर इसी कारण से तस्याम एक अवस्था में तो परम सीमा है इसमें देहाभिमान के परम सीमा है जागृत अवस्था में तेरह कारण इसी हेतु से श्याम एव अवस्था है उसी जागृत अवस्था में ही एक ही शरीर में प्रयाणाम अनुभव तीनों का अनुभव होता है विश्व तेजस प्राज्ञा का जागृत अवस्था में तीनों का अनुभव होता है एक ही शरीर में होता है कैसे होता है आगे आशी आदि से स्पष्ट कर देंगे क्योंकि जब तक बाहर का विषयों के साथ इंद्रियों का संपर्क होगा तब तक वो होगा जागृत अवस्था और बाहर के विषय देखने के बाद में आप इंद्रियों को बंद करके जो भीतर में चिंतन शुरू करेंगे वह स्वप्न अवस्था स्वप्नों में भीतर ही होता है यहां वितर भी हो गया और विचार छोड़ करके चुप हो जाते हैं जब वो सुषुप्ति अवस्था जागृत भी अवस्था में तीन हो जाता है यही यहां दिखाना है जब जागृत में तीन हो सकते हैं तो एक ही आत्मा मानेंगे सारे बाद इनको माने विषय देखते समय दूसरा आत्मा था और विषय चिंतन के समय तीसरा आत्मा विषय चिंतन के अभाव काल में तीसरा ऐसा कोई भी नहीं मानता एक शरीर में एक अवस्था में एक ही मानता है इसी प्रकार जाग्रत स्वप्न सुश्रुति में आत्मा एक ही होता है बिना ही होता ये सिद्ध करना है इसको दृष्टांत बनाना है जाग्रत को इसके लिए करके कहा अच्छा तेल तस्याम एक त्रयाणुम अनुभव इसलिए अभिमान चरम अभिमान होने से उसी जाग्रत अवस्था में ही एक ही शरीर में तीनों का अनुभव हो जाता है विश्व तेजस प्राज्ञा का अनुभव होने से तेसाम यथो भेदो नास्ती सि नास्ती अर्थ उनका परस्पर भेद नहीं है विश्व से तेजस अलग है तेजस अलग है ऐसा भेद नहीं है ये सिद्ध होगा विश्व तेजस प्राज्ञा भिन्न भिन्न नहीं है ये सिद्ध होगा एक आ। आगे भाष्य में कहा था दक्षिण दक्षिणाक्षी व मुखम तस्वीन प्राधान्य इत्यादि कहा था मुख माने क्या होता है द्वारं उपलब्ध द्वार है द्वार उपलब्धि स्थान आत्मा के उपलब्धि स्थान है जागृत अवस्था कि मैं दक्षिण अक्ष जो है दायना अक्ष जो है आत्मा की उपलब्धि स्थान है शरीर मात्रे दृश्यम से कथम इदम उपलब्ध हो विशेष आयतन उपदृश्यतेक्षा अशी प्राधान्य शंका होती है कि महाराज शरीर मात्र में दृश्यमान है कथम इदम उपलब्ध आत्मा शरीर मात्र में चेतन कहीं अभाव दिखता है शरीर में क्या जागृत अवस्था में चैतन्य सर्वत्र उपलब्ध होता है शरीर मात्र में दृश्यमान है कौन चैतन्य तो आत्मा शरीर मात्र में दृश्यमान जो आत्मा है उसका प्रथम इधम उपलब्ध हो इसकी उपलब्धि में विशेष आयतनम इधम आयतनम विशेष आयत विशेष आयतनम उपलब्ध कथम उपतिष्ठ कैसे होगा ये कथम विपतिष्ठ ऐसा उपदेश कैसे किया जाता है विशेष स्थान आयतन दायना आंख पूरे शरीर में व्याप्त होकर रहता आत्मा तो दायना आंख विशेष स्थान कैसे बोल दिए गए कैसे उपदेश दिया जाता है यह शंका हो उत्तर देते हैं स्थानांतर अपेक्षा ऐसे प्राधान्य अन्य स्थान पूरे शरीर में आत्मा है जागृत अवस्था में कि नहीं कि दाइना आग में बैठा है किंतु अन्य स्थानों के अपेक्षा प्राधान्य है इसको अपेक्षा करके कहा दक्षिण या कहा गया है तो पूरे शरीर में व्याप्त है आत्मा किन्तु विशेषता अन्य स्थानों की अपेक्षा इसमें विशेषता है इसके लेकर इसलिए कहा प्राधान्य दृष्टा स्थूलान विश्व अनुभूत कहा था मुख्य रूप से दृष्टा आत्मा दृष्टा रूप से किस स्थल विश्व का दृष्टा बनता है उस का अनुभव किया जाता है असमा भी अनुभूय हमारे द्वारा अनुभव होता है अनुभूयते ध्यान निष्ठयी अनुभूयते कही ध्यान निष्ठयी जो चिंतन में निष्ठा रखने वाले होंगे आत्मचिंतन करने वाले लोगों के द्वारा ध्यान चिंतन चिंतकों के द्वारा ऐसी अनुभव किया होता है में विशेष रूप से आत्मा को, की अवस्थिति है करके उनको उनकी जानकारी होती है अनुभूय थे कहीं ध्यान अनिष्ठाई ध्यान अनिष्ठाओं के द्वारा ऐसी अनुभूति होती है उनको अनुभूति होती है कहा यश यश लगाना कहा उगते अर्धति में संवाद उसी विषय में दायने आंख में विशेष रूप से होता है आत्मा उसके लिए वृद्धारण श्रुति को संवाद करते हैं श्रुति में संोह इंदो हवई नाम ये दक्षिण अक्षम पुरुषारण श्रुति है इसको कहा टीका में कहते हैं वृद्धारणते उदाहरतापर्या वृत्तारणती जो उदाहरण में दिया गया है इंदो हवई इत्यादि करके कहा उसके अब तात्पर्य बताते हैं तात्पर्य अर्थ तात्पर्य अर्थ बताते हैं इंध इत्यादि उसकी व्याख्या भाष्य में तात्पर्य बताया बता इंध दीप्ति गुण प्रकाश गुण वाला है जाग्रत अवस्था के आत्मा इत्यादि वाला गुण वैश्वाण्वाण है, है आदित्यन्तर्गत बहिराज आत्मा जो आदित्य मंडल के भीतर में भी जो विराट का आत्मा है विराट है आदित्य मंडल आदित्य अंतर्गत बैराज वो एक है आदित्य और बहराज एक बाहर का पिंड उसके भीतर का जो आत्मा है उसका स्वरूप आत्मा चक्षुषि से द्रष्टा एक चक्षु का द्रष्टा, वो जो आदित्य मंडलस्त पुरुष और चक्षु का द्रष्टा दोनों एक है भिन्न नहीं है ऐसा कहा माने आदिदेविक और अध्यात्म को एक करके कहा ठीक है बहिराजस्य आत्मा यथोध गुण जो बहिराज का आत्मा है विराट का आत्मा जो आदित्य मंडल मंडल के अंतर्गत जो होता है विराट नहीं हो विराट का आत्मा है दित्य मंडल हो जाएगा जाए जा विराट और उसके भीतर वाला उसके आत्मा है बैराज्य जो विराट का आत्म आत्मा है उसका यथोत विराट आत्मा का विराट के जो आत्मा उसका यथोत गुणवान माने इंद्र गुणवान दीप्ति गुणवान गुणवत्त तो होने से होने पर भी ऐसा होने पर भी दृष्टु चाक्षुष किम आया तुम चलो वह दीप्ति गुण वाला हो गया आदित्य मंडल के अंतर्गत जो विराट का आत्मा है वो दीप्ति गुण वाला हो गया श्रुति बोल रही है तो चाक्षुष पुरुष में क्या आया ये शंका है ये शंका करने पर चक्षुषिचा कहा चक्षुषिचा दृष्टा एक जो वो है चक्ष आंख में बैठ करके देखने वाला भी वही है भिन्ना नहीं है यही सिद्ध होता है ठीक है अध्यात्म अधिदव और एकत्वाद आदिदैव को गुणा चाक्षु से भी अध्यात्म के संभव है अध्यात्म और अधिदैव एक है दोनों एक है अध्यात्म और अधिदैव दोनों एक है भिन्न नहीं है चाहे आदित्य आदित्य के मंडल के अंतर्गत वाला हो चाहे चक्षु वाला हो ये अध्यात्म है, है और अधिदैव है दोनों एक ही है एकत्वाद घटाकाश और महाकाश एक ही होता है भिन्न नहीं होता वो उपाधि के कारण भिन्न भिन्न प्रयोग हुआ है वास्तव में एक ही है आकाश तो एक ही है आदित्य मंडल वाला आत्मा मंडलस्थ आत्मा हो चाहे चक्षु में रहने वाला आत्मा आत्मा तो ये की है, आध्यात्मिक और आदिदेव आदिदेव को आध्यात्म और एकत्वाद अध्यात्म आत्मा चक्षु में होने वाला और अधिदेव आदित्य मंडल के भीतर रहने वाला आत्मा ये दोनों एक होने से एकत्वाद आदिदेव को गुणा जो उसमें गुण था इंधुण किसमें आदित्य अधिदिक आत्मा का जो गुण है इंद्र गुण है दीप्ति गुण है वहा चाक्षुषेपी आध्यात्मिक चाक्षु है संभव चाक्षुष आत्मा है चक्षु का दृष्टा बनकर चक्षु बैठा हुआ इसमें वो होता है, जब एक है तो उसका गुण इसका प्रकाश गुण वाला हो उसका, होता है उसका इसमें दृष्टा होता है कहा उत्तम एकत्व आक्षिपति जो अधिदैव और आध्यात्मिक को एक कहा उसके विषय में आक्षेप करता है गुणवादी शंका उठाता आक्षेप कर तो हो नहीं कहा अधिदेव है कहा अध्यात्म है कैसे एक होता करता है कहा नोनो गर्भ है अन्य जो आदित्य मंडल के अंतर्गत जो है आत्मा कहा था जिसको विराट का आत्मा कहा हिरण्य गर्भ है वो वो अन्य है वो पूरे विमानी है वो और क्षेत्र दक्षिण अक्षण अक्षणी अक्षन, अक्षर और नियमता दायने में बैठ करके अक्षणी, का, अक्षणी एक वचन है किन्तु तो दोनों आंखों का नियंत्रण करने के लिए भाषिकार ने अक्षणों बोल दिया दो वचन लगा दिया आंख का नियमता द्रष्टाचार स्वामी ये देह के स्वामी अलग है हाँ ये जो अध्यात्म है देह के मालिक ये अलग है और वो जो अधिदय अलग है इस सं हिरण्य गर्भ सूक्ष्म प्रपंचा अभिमान हिरण्यगर्भ जो होता है सूक्ष्म प्रपंच के अभिमानी होता है समष्टि सूक्ष्म का हिरण्य गर्भ सूक्ष्म प्रपंच अभिमानी सूर्य मंडलांतर्गत वो मंडल के अंतर्गत है हिरण्य गर्भ सूक्ष्म समष्टि देह वो कैसा है सूक्ष्म समष्टि शरीर वाला है एक सूक्ष्म समी सूक्ष्म शरीर वाला है लिंगात्मा लिंग स्वरूप है वो लिंगात्मा कहते हैं जिसको माने अंतर का पूंजा है वो लिंग स्वरूप है सूक्ष्म शरीर का पूंजा है इसलिए लिंगात्मा कहा चक्ष और चक्षुर्गोल का अनुगत इंद्रिया वो क्या होता है चक्षु चक्षु के गोलक में जो तो अनुगत इंद्रिय होते हैं चक्षु के गोलक में इंद्रिय बैठी हुई देखने वाली इंद्रिया बैठी उसके अनुग्राहक होता है वो हिरण्यगर में देवता है वो इसका उपकारक होता है चक्षु चक्षुगोलक के भीतर में जो इंद्रिया बैठी है चक्षु इंद्रिया जिसको बोलते हैं उसका अनुग्रह होता है हिरण्य चक्षु चक्षुगोल का अनुगत इंद्रिया जो चक्षु के चक्षु चक्षुगोलक में अनुगत जो इंद्रिय है चक्ष, चक्षु इंद्रिय है उसके अनुग्राहक होता है उपकारक होता है हिरण्य गर्भ ये संसार अर्थांतरण यह जो क्षेत्र के जीव है जो चक्षु में रहने वाले इसे भिन्न है वो उपकार करने वाला वो है इससे भिन्न अर्थांतरम भिन्न विषय है आदित्य मंडल के अंतर्गत वाला अन्य है दोनों एक कैसे हो सकेंगे नहीं हो सकता यह आक्षेप है और विराट आत्मा अति आदित्य मंडल को लेकर के देखें देखेंगे विराट आत्मा हो जाता है वो स्थूल का अभिमानी वह भी थूल प्रपंचाभिमानी वह थूल प्रपंच का अभिमानी है सूर्य मंडलात्मा का वो सूर्य मंडल स्वरूप है वो विराट वह समिदेह चक्षु गोलक अनुग्रह का समस्टि देह वाला है वो समि शरीर में अभिमान करने वाला है वो चक्षु गोलक का उपकारक होता है जो इंद्रिय का उपकारक तो था सूक्ष्म हिरण्य गर्भ था और विराट जो होता है गोलक का उपकारक होता है, चक्षु जो हैोलक है इसका कुर्सी चक्षु इंद्रिय के कुर्सी का उपकार होता है चक्षु गोलक द्वया अनुग्रह का दोनों का अनुग्रह तत्व तो अर्थांतरम यह भी इसे चक्षु के द्रष्टापुरुष से अलग ही दो हो गए आत्मा तीसरा क्षेत्रज्ञ जो चक्षु बैठ करके देह स्वामी कहा वो भिन्न होता है छत्र क्षेत्र व्यस्त देह हो ये बेष्टि देह वाला है देह देह हो समी शरीर वाला में विराट नहीं हो सकता ये और दक्षिण चक्षुशी व्यवस्थित दायने आठ में व्यवस्थित हुआ है यह ग्रहने वाला व्यवस्थित संघ दृष्टा चक्षुषो करणानियम था कार्य स्वामी, स्वामी। दृष्टा होता चक्षु चक्षुषो द्रष्टा चक्षुषो या चक्षु का मैं बैठ के द्रष्टा बनता है चक्षुष बने कर उपलक्षण लिया दोनों आंखों का ही दृष्टा नहीं है सभी को देखता है या चक्षुषा दृष्टा में ऐसा सभी के द्रष्टा है वो करणाराम सभी कर का इंद्रियों का दृष्टा है नियंता या दृष्टा बने नियंता है ये जीव कार्यकर्ण स्वामी शरीर और इंद्रियों का स्वामी है वो कार्य बने शरीर कर्ण बने इंद्रिया इन दोनों के स्वामी होता है स्वामी समि देवाभ्याम अन्य जो समि दो थे सूक्ष्म और फूल के समष्टि हिरण्यगर्भ तो और विराट उससे ये अन्य है ये तीसरा है तद एवं समिटी जीव भेदात तो समी और बेष्टि रूप से जीव का भेद हो गया हिरण्य गर्भ भी जीव है समी जीव है और ये बेष्टि जीव हो गया जीव भेद हो गया समि बेष्टि त्वेरा व्यवस्थित जीव भेदात समी व्यूप से व्यवस्थित जो जीव का भेद होने से उक्तम एक ही हाँ, ये, ये दृष्टा है करके कहा ये ठीक नहीं है जो आज मंडल के भीतर है और ये चक्षु में जो है दोनों तो एक है एक ये कहाना ठीक नहीं है ये पूर्व आदि की शंका है एक दो की टिप्पणी अक्षण रीति ब्याच चक्षुषो जो भाष्य में अक्षण पर था आंखों का सब मान ये ष्टी का दो वचन तो उसी का व्याख्या करते हैं करलाना एक चक्षु कहा उसी की व्याख्या है आगे करणाम तद उपलक्षण करते आह वो तो चक्षु को यहां केवल उपलक्षण किया है केवल दो आंखों का ही उपकार होता है ये बात नहीं सभी शरीर मात्र का दृष्टा बनता है ये मान सभी इंद्रियों का दृष्टा होता है खाली दो आंखों का ही देखने वाला नहीं होता सभी का देखने वाला होता है स्वामी ये कहा उपलक्षण करके कहा यह कहा तो इसके उत्तर में सिद्धांति बोला चाहते हैं टीका ने कहा काल्पनिको जीव भेदो तो जीव भेद कहा समि में अभिमान करने वाला हिणनगर में जीव अलग है और बेस्टिंग शरीर में अभिमान करने वाला जीव अलग है जो कहा यह काल्पनिक है औपाधिक भेद है कि वास्तविक है सिद्धांति पूछते हैं काल्पनिको जीव भेद है जो तो समि जीव और बेष्टि जीव का भेद बताया तुमने तो अन्य कहा काल्पनिक है मान औपाधिक है अथवा वास्तव है विकल्प या ऐसा शंका कर, करके विकल्प करके सिद्धांत करते आद्यमिक यदि काल्पनिक भेद मानते हो तो ठीक है वो अन्य है ये अन्य है और उपाधि भेद मानते हो उपाधि काल में घटाकाश और मठाकाश अलग ही होता है उपाधि को लेकर के देखते हैं तो घटाकाश छोटा होता है मठाकाश बड़ा होता है दोनों तो भिन्न होता है और उपाधि हटाने के तो एक ही होता है भिन्न नहीं सकते ऐसे यहां भी उसकी उपाधि बढ़ी है समस्टि में अभिमान रखने वाला है वो भिन्न हो जाता है उपाधि भेद ये बेष्टि में रखने वाला है भिन्न हो जाएगा काल्पनिक काल्पनिकेदो वास्तव ये जो जीव भेद करके जो तुम्हारा कहना है सिद्धांत पूछ रहे पूर्वादी से वह यदि विकल्प ये ऐसा विकल्प करके आद्यम अंगीकृत है काल्पनिक तो हम भी मानते हैं एक सिद्धांत बोलते है काल्पनिक भेद है हिरण में और ये जीव में है देहा स्वामी में दूर सहयी वास्तविक भेद तो सिद्ध नहीं होता एक दिप्ती है वास्तविक भेद इसका खंडन करते है। हैं कहा न कहा में कहा न स्वेद भेद अभ्य काल्पनिक भेद है स्वाभाविक भेद नहीं है दोनों का एक ही है घटाकाश और, और मठाकाश को सामने रख चलना काल्पनिक भेद तो है घटाकाश मठाकाश में उपाधि कालीन तो भेद है कि तो उपाधि घटाकर देखे कहा स्वतः कहाँ है आकाश व आकाश है ऐसे ही कहा तो कैसे तो ठीक है कहते हैं एको ही परो देव सर्वेशु भूतेशु समित्व व्यष्टित्व इति तिष्टाथ एको देव सर्वभूतेशु पड़ा है स्मृति में सुनाई पड़ा है समष्टि रूप से व्यष्टि रूप से संपूर्ण रूप से रहने वाला एक ही देवता है ऐसा आया है एक ही महाकाश समी व्यी सब कुछ हो जाता है ऐसा यहां भी है एको ही परोदेव जो परदेव है परमात्मा है वही निर्विशेष आत्मा सर्वेश भूतेश्वर सभी भूतों में समष्टि रूप से और व्यक्ति व्यक्ति रूप से भी दोनों रूप से समस्टिव समावृत सम्यक आवृत है आवृत िष्ठ समावृत होता हुआ रहता है वस्त तो भेदो नास्ती उत्तम हेतु इसलिए वास्तव में भेद नहीं है करके भेदा, जो हेतु दिया था में। भेदा उसको सिद्धि करते हैं देव सर्वभूत करके कहा एक ही देवता है सभी में छिपा हुआ चाहे समी में हो चाहे में हो देवता एक ही है ऐसा ठीक है सर्वेश क्षेत्रेश व्यवस्थित मरम वि भगवत वचनाच तात्विक भेदा सिद्धि इत्या संपूर्ण क्षेत्र जितने भी शरीर हैं मनुष्य आदि जो चौरासी क्यों में जितने भी स्थावर जंगम जितने भी शरीर हैं सर्वेश क्षेत्रेश जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में शरीरों में व्यवस्थित मा ईश्वरम मई तो ईश्वर हूँ व्यवस्थित ईश्वर को विद्धि मुझको जानो ऐसा भगवतों वचनाच भगवान श्री कृष्ण का वचन ही है क्षेत्र गंमान विद्धि सर्व क्षेत्र सिद्धि वास्तविक वेद की सिद्धि नहीं हुई समि वृष्टि में एक ही है हाँ औपाधिक भेद मानते हो तो हम भी मान रहे औपाधिक वेद व्यवहार वे काल में औपाधिक भेद से काम चला रहे हैं उपास्य उपासक बना हुआ है वो उपास्य ये हम उपास्य उपासक हो रहे हैं उपास्य हो रहा है औपाधिक भेद है वास्तविक भेद ठीक है सर्वेश भूतेश् क्षेत्रज्ञेत आत्मा एकः कथम तरही प्रति भूतम भेद प्रथाशं शंका होती कि सभी भूतों में यदि क्षेत्र आत्मा एक ही है आत्मा एक ही है यदि सभी भूतों में एक ही है फिर भेद प्रथा कहाँ से आ गई कोई भी बोलता भिन्न है भिन्न है भिन्न है, भिन है सब भिन्न भिन्न क्यों बोलते हैं किसी को पूछो एक नहीं मानता ये भेद प्रथा कैसे आ गया एक ही हो तो सभी को एक एक की बुद्धि गलत हो सकती सबकी बुद्धि गलत हो जाती क्या सब कहते है भिन्न है भिन्न है ये बोलते प्रथा कैसे बन गई यही शंका है सर्वेश भूतेशु क्षेत्रज्ञेत आत्मा एक है एक यदि क्षेत्रज्ञ आत्मा यदि सभी शरीरों में एक ही है तो फिर कथम तरही प्रतिभूतम भेद प्रथा भूतम भूतम प्रति प्रतिभूतम अभ्य सारे भूतों में भेद प्रथा कैसी आ गई यह परंपरा कहाँ से आ गई कि आत्मा हो तो क्षेत्र के एक ही हो तो ये होते आ गई ये शंका को कहा अरे गीता के त्रय अध्याय नहीं पढ़ा क्या अविभक्तम चूतेषु विभक्तम इव चित्रभु विष्णु ऐसा कहा है अविभक्तम च स्वरूप अभिभक्त होता हुआ वास्तविक वहां भेद न होता हुआ भूतेशु विभक्तम इव विभक्त जैसा जैसे महाकाश अनेक आकाश बनता नहीं बनता हुआ जैसा होता है आकाश तो आकाश ही एक ही आकाश है कहां से अनेक बनेगा जितने उपाधि आ गई जैसा हो जाता है घटाकाश मठाकाश जैसा होता है वास्तव में घटाकाश भी नहीं होता मठाकाश भी नहीं होता जैसा होता है अविभक्तम विभक्तम इव चित विभक्त इव भिन्न जैसा विभक्ता जैसा होता हो ठीक टीका बिगाते हैं तत्व तो विभाग तो अभिभागे भी देह कल्पना यही है वास्तव में विभाग नहीं है आत्म भेद नहीं है न होने पर भी शरीर के कल्पना से भिन्न बुद्धि हो जब शरीर की कल्पना कर दी अनेक शरीर की कल्पना करी तो कल्पना करने पर आत्मा भी तत्व शरीर में एक एक मामले लगता है वास्तव भेद नहीं है एक तत्वतः वास्तविक तो अविभागे आत्मा में विभाग न होने पर भी देह कल्पना देह की कल्पना कर डाली, शरीर की कल्पना ये उपाधि की कल्पना करना तो उपहित भिन्न-भिन्न कल्पना हो गई। भिन्ना कर्णसु सर्वे विश्व विशेषा न दक्षिण चक्षुषि विशेष निर्देश युजि कर्णातरेभ्य चुषि प्राधान्य उतम तथा नो दक्षिण विशेष विशेषण तत्रह पूर्वादी शंका करता है महाराज ये दक्षिण अक्षर पुरुष इत्यादि जो कहा जागृत अवस्था में दायने आख पर रहता है आत्मा ये जो कहा ये ठीक नहीं है सर्वेशु विश्व से अभिशेषा जो विश्वात्मा है जागृत अवस्था के अभिमानी को विश्व कहना है सभी कारण उसके लिए समान हैं आख ही बहुत बड़ी चीज कुछ है कोई भी इंद्रिया अपने जरूरत के लिए कुछ उठाने का काम आए तो आम करेगी क्या नहीं अपनी विशेषता हाथ की है जब चलने का प्रसंग आए तो के कोई मतलब है क्या पैर का मतलब अपने अपने विशेषता सभी की है तो कुछ भी क्यों विशेष बताए चक्षु ये शंका नो नो करणेश सर्वेशु विश्व से अभिशेष ये विश्वात्मा है माने जागृता अभिमानी जागृत अभिमानी आत्मा विश्व। सभी कारण समान है सभी इंद्रिया समान होने पर न दक्षिणे चक्षुश विशेष दृश्य दाइने आठ में विशेष जो कहा दक्षिण अक्षर पुरुषा इत्यादि जो कहा ये ठीक नहीं है दक्षिण अक्षर मुख्य विश्व इत्यादि जो कहा ये ठीक नहीं है ये ठीक नहीं होता यही है फिर और बोलता यद्यत चक्ष प्राधान्य बोलता फिर भी इतना जरूर मानते अन्य इंद्रियों की अपेक्षा चौक में विशेष प्राधान्य बोला मुख्य बोता बताया इतना तो है तथापि फिर भी नार्थ और दक्षिण विशेषण है ना फिर भी दक्षिण जो विशेषण दिया इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ऐसी संख्या आ गई तो इसके उसमें उत्तर देते हैं भाष्य में सर्वेशु कर्णेश अविशेषे भी यद्यपि सभी करण अविशेष है विश्वात्मा के लिए बराबर सभी इंद्रियों की आवश्यकता बराबर ही है सर्वेश अविशेष मान समान होने पर भी दक्षिणाक्षि दक्षिणाक्ष उपलब्धि पाठप दर्शन दायने आठ में वस्तु की उपलब्धि के पाटव लिखा गया पटुता कुशलता अन्य इंद्रियों की अपेक्ष है देखा गया है, भी दिखाया अनुभव से सिद्ध है ऐसा कहेंगे कारण सब समान है इंद्रियां समान है सभी दसो इंद्रियां पूरी बराबर हैं अपने अपने काम करते हैं सब समान होने पर भी दाए ने आंख में उपलब्धि के पाटक पटुता चातुर्य अधिक देखा दर्शन तत्र निर्देश हो विश्व से इसलिए उसी दायने आंख में विशेष रूप निर्देश किया त्र मैंने दक्षिणी डायने आख में विशेष निर्देश हुआ है विश्व का दक्षिणाक्ष का तो रूपम दृष्ट अब अब जागृत में ही तेजस दिखाना चाहते है अभी तक तो रूपादि दिख दी रहा था जब द्रष्टा बना हुआ था तब विश्व कहलाया इंद्रिय के माध्यम से विश्व का आर्दन का रहा ज्ञान प्राप्त करता था उस काल में आत्मा का नाम विश्व होता है जागृत बसता अब ये कहना चाहते हैं दक्षिणा दक्षिणा गो तो रूपम दृष्टा जब दक्षिणा आंख गया हुआ आत्मा है गो रूपम दृष्टा दायने आंख में बैठा हुआ था आत्मा वह आत्मा विश्व नाम पड़ा था रूप देख का नील रूप को देखा देखने के बाद निमिलेता अक्ष आंख बंद कर दिया अभी जगह हुआ ही है सोया नहीं है आंख बंद किया अब इंद्रियों और विषयों का संपर्क है कि नहीं अभी नहीं तो अब वो पुष्प में विश्व नहीं कहलाएगा स्वप्न में जो काम होता था वो काम होने लग गया स्वप्न में क्या होता है मन में होता है जो कुछ काम होता है जागृत में है किंतु मन में ही वृत्ति बन गई ये कहते हैं दक्षिणाक्ष गुपो दृष्टि दाइने आंख में बैठ करके रूप देखा था आत्मा ने उस आत्मा रूप देखने के बाद निमिलित अक्षर निमिलित हो गया अक्ष निमिलिता अक्षय अक्षिणी ये में जिसने आंख को दबा दिया बंद कर दिया ऐसे व्यक्ति जब होगा तदैव स्मरण जिस रूप को उसने देखा था उसी को याद करता है आप आंख बंद करके याद करता है स्वप्न का काम होने लग गया आप उस काल में तेजस् यही कहते हैं तदैव स्मरण मानसी, कहा स्मरण करता है मन में मानसी स्मरण अंत स्वप्न मन के भीतर में ये स्मरण करता हुआ जैसे स्वप्न स्वप्न में जैसा होता है मन में ही चिंतन होता है यहां भी मन में चिंतन होने लग गया आंख बंद करके बैठा हुआ है ऐसी अरे वासना रूप अभिव्यक्ति वही जो देखा था जैसे देखा था रूपादि उसी रूप को बासना स्वरूप अभिव्यक्ति करता प्राप्त करता है वासना रूप अभिव्यक्ति अभिव्यक्त उपस्थिति वासना रूप में अभिव्यक्त है अभिरूप संस्कार रूप में है रूप दिख नहीं रहा नेत्रबंध है उस काल में उसका नाम पड़ जाता है तेजस कहना चाहते हैं यथात्र यथाअत्र तथा स्वप्न जैसे यहां जागृत में होता है तथा स्वप्न स्वप्न में वैसे होता है इंद्रिया बंद होती है भीतरी याद होता है तो यहां वैसे हो रहा है यथात्र जागृत जागृत में जैसा होता है तथा स्वप्न स्वप्न में वैसे होता है अतो मनस तेजसों की विश्व इसलिए मन के भीतर बैठ करके जो वस्तुओं का विचार करने वाला भी विश्व ही है एक ही देह में एक ही आत्मा में तीनों समावेश करना चाहते हैं मानी जागृत स्वप्न सुसूप में घूमने वाला आत्मा एक ही होता है अब तो एक टिप्पणी विश्व से व्र वासनार्थ दृष्टि में विश्व ही बासणा के विषयों को देखने वाला हो गया आंख बंद कर दिया पहले रूप देखा था वो तो प्रत्यक्ष विश्व बन के देखा अब तेजस बन करके उसको अनुभव में लाएगा स्वप्न बनकर एक भाष्य में आगे कहते हैं आकाशे च हृदय स्मराक्ष व्यापार पर हमें प्राज्ञा आकाशे च हृदय प्राज्ञा कहािका में जब हरदाकाश में हो जाता है ये आत्मा तो उसको है। तब उसको प्राज्ञ कहते हैं तब जब स्मरण चल रहा था पहले तो दर्शन चल रहा था दर्शन को बंद करके स्मरण करने लगा तो तेजस नाम प्राप्त हो गया और अब वहां से स्मरण भी विचार भी बंद कर दिया ऐसी स्थिति आ जाती है भूल गया उसका वही प्राज्ञा कहलाता है है जागृत अवस्था में हो एक ही देह में है एक ही शरीर में है आकाश है तो हृदय स्मरणाख्य व्यापार ऊपर में प्राज्ञा जो स्मरण रूपी व्यापार चल रहा था तेजस बनकर करके विचार कर रहा था उसके उपरां होने पर प्राज्ञा हो जाता हुई प्राज्ञा एक दो नंबर की टिप्पणी हृदय माने हृदयावच्छिन्न आकाश है हृदय का अर्थ है हृदय नहीं हृदय के घेरे में जो आकाश है उस आकाश ऐसा अर्थ करना जब दो शब्द में आएंगे तो एक अवच्छेदक होगा एक अवच्छिन्न होगा जैसे वृक्षाखायाम कभी बोलते हैं कभी है? वृक्षे शाखायाम वृक्ष में और साखा बिर्क्षण बिर्क्षण शाखा में ऐसा अर्थ होगा क्या मान शाखा अवच्छिन्न वृक्ष में कभी समय है शाखा में नहीं कभी कहा वृक्ष में वहां शाखा हो जाएगा अवच्छेद शाखावच्छिन्न वृक्ष वह ऐसा बोला जाता है बोला जाता है वृक्ष शाखायाम कविशम युवा उसका अर्थ होता है शाखावच्छिन्न वृक्ष कविशम वृक्ष में कपिशम तो एक विशिष्ट थान पर है शाखा के घेरे में पड़ा हुआ है ऐसा यहां भी वैसा ही है अच्छा <coughs> हृदि के व्यापार परमे कहा हृदि का अर्थ है ये हृदयावच्छिन्न आकाशे हृदि का अर्थ किया हृदय भाई हृदय भाई, भाई मांस होता है उस मांस के भीतर जो आकाश है हार्दाकाश में ब्रह्म है उसका आलम में ब्रह्म में एक होना है उसने अज्ञात ब्रह्म में एक होना है हरदाकाश ब्रह्म होता है स्मरणा के व्यापार में प्राज्ञ का एक ही भूत हो घन प्रज्ञा उस काल में एक ही भूत हो जाता है एक हो जाता है घन प्रज्ञा उस काल में घन प्रज्ञा प्रज्ञान घन ऐसा कहा वह बहुत वो एक ही हो जाता है वहां अनेक नहीं द्वैत समाप्त हो गया जागृत स्वप्न में द्वैत है द्वैत समाप्त हो जाता है प्रज्ञान घन होता है जो भिन्न भिन्न प्रज्ञान थे भिन्न भिन्न विशेष का ज्ञान था विषयों का ज्ञान था जागृत में स्वप्न में अब वो ज्ञान कोई भी नहीं रहे सामान्य ज्ञान है इसलिए प्रज्ञान घन कहा जाता है ऐसा हो जाता है क्यों मनो मनोव्यापारा भावार्थ जब तक मन के व्यापार थे तब तक तो विशेष विज्ञान था जागृत स्वप्न में मन का व्यापार चलता था तो विशेष विज्ञान वाला होता था पहचानता था ये अमुक है ऐसा पहचानता था उस काल में विषय नहीं है सुश्रूती अवस्था में विषय नहीं है विषय न होने से मन भी नहीं है तो इसलिए प्रज्ञान घन हो जाता है वो सारे ज्ञान जितने भी थे एक हो गए विस्तार में भिन्न भिन्न नहीं हो रहे हैं प्रज्ञान घन हो जाता है, है? प्रज्ञान घन हो जाता है मनोव्यापार अबाद क्यों उस अवस्था में मन का व्यापार नहीं है न होने से कहा दर्शन स्मरण ये वही मनस्पांधित दर्शन और स्मरण जो होता है विश्व बन करके देखना और तेजस बन करके स्मरण करना यह मन की चेष्टा मन होने पर होता है के व्यापार है दोनों दर्शन और स्मरण दर्शन माने विश्व बन करके विश्व के साथ संपर्क करना और स्मरण माने होता है तेजस बन करके याद करना पूर्वानुभूत विषय का चिंतन करना यही है दर्शन स्मरण प्रथमा के दो वचन दर्शन और स्मरण दो दो होता है ये दोनों ये दोनों के दोनों मन के व्यापार हैं स्पंदन है चेष्टा स्� है की चेष्ट है ये भी दो वचन है मनस्पंदि दर्शन स्मरण प्रथमा के दो दुवचन है दोनों भावे उस काल में मनो अभाव मन की चेष्टा नहीं है तब इसलिए हृदय अविशेषेण प्राणात्मनावस्थान हृदय हृदय अविशेष रूप से सामान रूप से विशेष रूप से होता है घटभाधि ज्ञान नहीं होता है अविशेषेण सामान रूपेण प्राणात्मनावस्थान ब्रह्म रूप से रहना है अज्ञात ब्रह्म रूप से रहना है ऐसा प्राणो ही एवं एता सर्वानते श्रुते छांदो की श्रुति है संपर्क विद्या की चर्चा में है संपर्क विद्या यद्यपि उपासना प्रकरण है या प्राण का अर्थ प्राणी है ब्रह्म नहीं है ये छांदों की श्रुति के हिसाब से क्योंकि रवि बने जान स्त्रुति राजा को उपदेश करते हैं संपर्क विद्या को उपदेश करते हैं तो संवर्ग में तो सबको समेटने वाले को संवर्ग कहते हैं सुश्रुप का हाल में जो प्राण सभी वस्तु विषय इंद्रिया मन सबको समेट लेता है अपने कर लेता है इसलिए प्राण का नाम हो जाता है संवर्ग और प्रलय काल में वायु लिया है सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ हिरण्य प्राण खंड को लेंगे तो वायु रूप है ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति दो शक्ति वाला पुंज है वो तो क्रिया शक्ति पक्ष को लेकर वहां वायु कहा उसको वायु बाव संवर्ग ऐसा आता है वायु ही संवर्ग है वायु माने सूक्ष्म शरीर कुंजल हिरण्य गर्भ है वहां उपासना उसी की करनी है संबर्ग रूप से उपासना हिरण्य गर्भ की है तो प्राणो ही एता सर्वानते सबको आच्छादित कर देता करता ढक देता है प्राण अपने में समेट लेता है प्राण कब सुश्रूती अवस्था में ऐसा कहा छांदो विष्णु की बात है कहा टीका से टीका भी कहते हैं स्तुति अनुभाव्याण निर्देश विषय सिंधित पूर्वादि ने जो कहा था कि सर्वेशु कर्णेश अविशेष भी दक्षिणाक्षी एक सिद्धांत ने कहा था कि पूर्वादि ने टीका में शंका उठाई थी नर्णेश अविशेषा विश्व सभी करणों में समान है होने पर भी न दक्षिण चक्षुषी विशेष दक्षिण आंख में विशेष करना संभव नहीं है अच्छा नहीं होता यद्यपि कर्णांतरे भक्षुषी प्राधान्य मूर्तम यद्यपि आंख में प्राधान्य बोला जरूर फिर भी तथा विधाथ हो दक्षिण विशेषण है ना दक्षिण विशेषण के द्वारा प्रयोजन कहा था उसका उत्तर दे रहे सिद्धांत दे रहे क्या दे रहे और अनुभव प्रत्येक अनुभव होता है सभी इंद्रियों में समान होने पर भी आत्मा की विशेषता जागृत अवस्था में दाइने आत्मे सभी का अनुभव होता है अनुभव में है और श्रुति भी है श्रुति में कहा ये कि एस दक्षिणी आक्षिणी पुरुष अक्षिणी पुरुषो है। अच्छा श्रुति अभ्याम निर्देश विशेष सिद्धि जो उपदेश विशेष की सिद्धि हो जाती है जैसा कहा वैसे सिद्ध हो जाता है कहा ठीक में आगे यद्यपि देह देश भेदे विश्व अनुभूयते तथा भी कथम जागृते तैजसो अतिहायराधन ज्ञातअस्ट अतः यद्यपि देहादेश भेदे देहदेश चक्षु देह का एक देश एक अवय चक्षु है देहदेश भेदे विशेष देहादेश विशेष में माने चक्षु विशेष में में नश्व का अनुभव होता है चलो भूय अनुभव किया जाते ध्यान निष्ठो के द्वारा किसके ध्यान निष्ठा ही कहा हुआ है ध्यान निष्ठा जो चिंतन निष्ठ व्यक्ति होंगे उनका ऐसा अनुभव उनके द्वारा होता है तथापि फिर भी कथम जागृत तेजस जागृत अवस्था में तेजस का अनुभव कैसे होगा तो स्वप्न के अवस्था का अभिमान है वो जागृत अवस्था में तेजस का अभिमान कैसा होगा तेजस का अनुभव कैसे होगा पूर्व आदि पूछ रहा है क्योंकि वो स्वप्न के अभिमानी है वो अरे जागृत में भी ऐसी स्थिति आ जाती है स्वप्न की अवस्था आ जाती है ये सिद्धांत उत्तर देना चाहते हैं इतिहास के द्वित्य पाल हम आव्य पाल क्या है मन से तेजसा मन के भीतर जब होता है उस काल में तेजस कहा जाता है जो विश्व को जब तक बाहर इंद्रियों के माध्यम से देखता है तब तक वो विश्व कहा है जो इंद्रिय बंद करके जो देखे हुए विषयों को चिंतन करेगा भीतर ही भीतर और स्वप्न अवस्था के काम करता तो है तो तैजी कहा था कि टिप्पणी थी ना तेन की देह देह देश भेदे बने दक्षिणाक्षिणी दक्षिणाक्षिणी दक्षिणाक्षी जो है वो एक शरीर के देश विशेष है ठीक है अच्छा भाष्य में एक कहा था उपलब्धि पाठ मा दर्शनार्थी उपलब्धि विश्व के उपलब्धि मन ज्ञान में पाठ पटुता है ये देखिए तत्र विशेषण निर्देश विशेषण निर्देश विश्वास इसलिए उसमें विश्व का विशेष से निर्देश किया गया ठीक है यथा स्वप्न जागृत वासना रूपेणा अभिव्यक्तम अर्थ जातम दृष्टा अंगोति जैसे देखो स्वप्न अवस्था स्वप्नों को दृष्टान बनाना है वही कार्य यहाँ होता है इसलिए यहां भी तेजस हो जाएगा उसका यथा स्वप्न जैसे स्वप्न अवस्था में जागृत वासना रूपेण अभिव्यक्तम अर्थ जागृत के संस्कार रूप से अभिव्यक्त जो विषय वर्ग है अर्थ जातम विषय वर्गम विषय समुदाय विषय समुदाय जितने भी हैं, जागृत के संस्कार रूप है उस, उस अभिव्यक्त होते हैं वहां ऐसे विषय को दृष्टा अनुभूति स्वप्न दृष्टा अनुभव में स्वप्न दृष्टा किसका अनुभव करता है जागृत में देखे दे, दे, दे, दे, दे, दे, सुने हुए विषय थे उसका संस्कार है तो वही अभिव्यक्त हो जाते हैं उसी को देखता है ठीक इसी प्रकार तथा व जागृत उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी एक ऐसी अवस्था है जाग्रत है, जागृत दक्षिणे चक्ष व्यवस्थित भी जो विश्व बनकर दृष्टा बन करके बैठा हुआ जो था जाग्रत अवस्था में जो इंद्रियों के माध्यम से बाहर से विश्व प्राप्त करता वही था वही व्यवस्थित सन्निकृष्ट रूपम दृष्टा जो इंद्रिया सन्निकृष्ट रूप को देख करके विश्व विश्व काल में किसका विश्व अवस्था में जागृत अवस्था विश्व में सन्निकृष्ट रूपम दृष्टा दूर का रूप तो देख पाता है नजदीक हो तभी इंद्रिया और इंद्रिया संबद्ध हो तभी देख सकता है वैसे देखकर है पुनर्निमिल जागृत ही है किंतु तो? अब आख बंद कर दिया उसने निमिलिताक्ष निमिलित अक्षिणी ये ना जिसने आंख को बंद कर दिया ऐसा जो व्यक्ति होगा दृष्टम एवं रूपम रूप लग, रूप उपलब्धि जनित तो समुदूत भाषात्मना मन से अंतर अभिव्यक्तम मनस स्मरण विश्व स्वती दृष्टम जो रूप को देखा था विश्व बन करके क्या बन गया विश्व बन करके जिस रूप को देखा था उसी रूप को रूप उपलब्धि उपलब्धि अनुभव हुआ रूप का और उसना उस जो, जो बासना रूप से मन से अंतर अभिव्यक्त और मन के भीतर में अभिव्यक्त होने वाले जो संस्कार रूप में है रूप संस्कार रूप में है उसको स्मरण उसको याद करता हुआ उसको याद करता हुआ विश्व तेजसो भवती जो विश्व था वह तेजस हो जाता है मान स्वप्न में जो काम होता है वो काम करने लग तो जाएगा जागृत में तेजस नाम पड़ जाएगा शंका ना अवकाश इसलिए तो वो दोनों में भेद की शंका अवकाश नहीं प्राप्त करने वाली है दोनों भिन्न हो नहीं सकते हैं एक ही होता है जो जागृत का दृष्टा है स्वप्न का भी वही है सिद्ध हो जाता है भिन्न सिद्ध नहीं होता ये कहा स्वप्न जागृत ओर तद्रष्टोर तद दृष्टो और विश्व तेजस उचित मिता संख्या बोलता है महाराज स्वप्न और जागृत के विषय में विलक्षणता है तो जब विषय में विलक्षणता है तो उसके दृष्टा में भी विलक्षणता होनी चाहिए विश्व तेजस में विलक्षणता होनी चाहिए एक कैसे होगा यही शंका है स्वप्न जागृत स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था ये विलक्षणत्वाद दोनों अवस्था विलक्षण है समान नहीं है दोनों अवस्था विलक्षण अवस्था है जागृत अवस्था और स्वरूप है स्वप्न अवस्था कुछ और स्वरूप है से। तब दृष्टोर विश्व तेजस्वर उसका दृष्टा जो है स्वप्न और जागृत द्रष्टा दृष्ट्रोष्टी का दो वचन का विश्व तेजस्वर भी विश्व तेजस का भी बहलक्षण उचित विलक्षणता ही मानना होगा बैलक्षण मानने उचित होगा ऐसी शंका उत्तर देते हैं यथा करके कहा भाष्य में कहा यथाअ्र तथा स्वप्न भाष्य ने कहा जैसे यहाँ जागृत में होता है वैसे स्वप्न विलक्षण कुछ भी नहीं है विषय में कोई वो नहीं यहाँ अर्थ क्रियाकारिता बोलते वहां भी उसका अर्थ क्रियाकारिता है वहां पानी चाहिए प्यास लगे तो वहां के पानी पीने पर प्यास बूझता यह नहीं पूछता बुझता जैसे जागृत में जागृत के पानी से प्यास बुझे स्वप्न में भी जो पानी वहां है उससे प्यास बुझता है अर्थ क्रियाकारिता सब है बैलक्षण नहीं स्वप्न जागृत में कोई वैलक्षण है ही नहीं ये उत्तर दे रहे हैं थात्र तथा स्वप्न रहस्य कहा जैसे यहाँ जागृत में है वैसे स्वप्न में समान है काम विलक्षणता है और उनको विलक्षणता करके दृष्टा में विलक्षणता करना चाहता था जब विषय समान हो गए तो दृष्टा भी समान नहीं है नहीं है ये कहा ठीक है जागृते यथा अर्थ जातम द्रष्टा पश्य थी यथात्र तथा स्वप्न जो इसका अर्थ कर रहे हैं जागृत में जिन अर्थ समुदाय को दृष्टा प्राप्त करता है विश्व बनकर की जो द्रष्टा अर्थ जात मैंने अर्थवर्गम विषय वर्गम दृष्टा पश्यति देखता है विषय को देखता है तथा ही स्वप्न तो भी तद उपलब्ध है उसी प्रकार उस विषय को वैसे उपलब्ध करता है स्वप्न में रूपांतर नहीं वैसे देखता है वैसे देखता है तो न तय वैलक्षण सिद्धि इसलिए उन दोनों में वैलक्षण की सिद्धि नहीं तो दोनों दृष्टा में कोई वैलक्षण की सिद्धि नहीं कर सकते है विश्व तेजस ने यह कहा से व्याख्या द्वितीय पाद्य व्याख्यांग्रह दनस्तु तेजस इसकी व्याख्या को उपसंग करते हैं अतः में कहा अतः मन से अंतस्तु तेजसो भी विश्व मन के भीतर में होने वाला जो तो तेजस है क्योंकि विषय भीतर होने से आत्मा भी भीतर है वो तेजस भी विश्व ही है विश्व से बिना नहीं है ठीक है स्थान दु भेदाशंका निर्वकाश ये बकार दिया विश्व एवा करके भास्प दिया क्या कहते हैं दोनों स्थानों में जागृत स्वप्न दोनों स्थानों में द्रष्टु भेदाशंका पूर्वादि ने दृष्टा की भेद की संख्या उठाई थी उसके निरवकाश है अवकाश नहीं मिलने वाला है इसको दिखाने के लिए यवकार भी लगा दिया भाष्य कहा तेजसूपी विश्व एवं जो तो तेजस है विश्व ही है विश्व से भिन्न नहीं है ये दिखाया कहा तृतीय पादृति एवं आकाशज तृतीय पाद है तृतीय पाद इसकी व्याख्या करते हुए व्याख्या करते हुए जागृति एवं सुश्रुतिम दर्शयती जागृत अवस्था में ही सुश्रुति को दिखाते हैं आकाश ज्यादा भाष्य में कहते हैं आकाशज हृदय माने क्षिन्न आकाश ऐसा टिप्पणी का किया है। के व्यापार ऊपर में प्राज्ञा जो स्मरण चल रहा था तो उस काल में तेजस बनकर के काम कर रहा था जब दर्शन हो रहा था तो विश्व बनकर देखा स्मरण करने लगा तो तेजस नाम मिला और अब वो स्मरण रूपी व्यापार भी समाप्त तो हो गया गुमसुम अवस्था में है ऐसे को कहते हैं मरणाख्य व्यापार में प्राज्ञ प्राज्ञा कहा तो जाता है एक ही भूतो घन प्रज्ञा भगवती कहा एक ही हो जाता है सारी प्रज्ञा एक हो जाते है उस काल में जितने भी विशेष ज्ञान थे जागृत स्वप्न में उस काल में एक हो जाते हैं इसलिए एक ही भूत प्रज्ञान घन हो जाता है प्रज्ञान घन को ही कार्य का मिलाने के लिए घन प्रज्ञ बोल दिया छंद मिलाने के लिए कहा मनोव्यापार अभाव क्योंकि घन प्रज्ञ होता है उस काल में मन का व्यापार नहीं है सुवस्था में मन का व्यापार नहीं है टीका टीका यो विश्व तेजसत्व भोपता जो विश्व था वह तेजस को भाव को प्राप्त हुआ था जब तक बाहर इंद्रियों के माध्यम से विषयकरण किया तब तक विश्व नाम पड़ा जब इंद्रियों को बंद करके भीतर याद करने लगा तो उस काल में तेजस नाम पड़ा यही विश्व ही था तेजस पहलाने वाला दूसरा नहीं था यो विश्व तेजसत्व भोपालता जो विश्व तेजस भाव को प्राप्त हुआ स पुनः स्मराख्य से व्यापार से व्यावृत हो स्मरण चल रहा था स्वप्न में करके याद करता कर रहा था विषयों का वो व्यापार की व्यावृत्ति होने पर व्यापार अलग हो गया व्यापार नहीं कर रहा है हृदयाव छिन्न आकाश है स्थित हृदय के घेरे में जो आकाश मान परमात्मा है अज्ञात ब्रह्म है आर्ध आकाश जिसको बोलते हैं उसमें स्थित ऐसा होता होगा प्राज्ञो भूतवा प्राज्ञ होकर तल लक्षण लक्षितो भवती प्राज्ञ के लक्षण से लक्षित हो जाता है कहा नहीं रूप विषय दर्शन स्मरणे परिहत्य विशिष्ट आकाश निविष्ट प्राज्ञात अर्थात जो तस् जो अभी सुसुप्ति अवस्था में जागृत में पहुंचा हुआ जो सुसुप्ति दिखाया जा रहा है उसका रूप विषय दर्शन स्मरण परिहृत्य रूप विषय दर्शन भी नहीं है स्मरण भी नहीं है दोनों को हटा करके परिहार करके विशिष्ट आकाश आकाश हृदयाव छिन्न आकाश में है ऐसे आत्मा का प्राज्ञा अर्थांतर जो विश्व प्राज्ञ में जो हम सुश्रुति कालीन में ले जाते हैं उससे भिन्न नहीं कर सकते इसको जागृतकालीन जो विषय उपराम करके बैठा हुआ है आत्मा वो प्राज्ञा से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते प्राज्ञ ही होता है वो एक अतश्च स एक ही भूत विषय विषय आकार रहित वो एक कैसे हो गया विषय और विषयी दो आकार रहित है वहां जागृत स्वप्न में दो आकार में होता था विषय और विषय दो बनता था अभी नहीं है एक ही भूत का यही है कहा या तो घन प्रज्ञा जिसे घन प्रज्ञा प्रज्ञान घन कहा जाता है उसका विशेष विज्ञान बिर प्रज्ञा का अर्था ज्ञान है विशेष विज्ञान का विरह अभाव वाला है विरह माना अभाव बिर बिर से बिर इन प्रत्यय लगा हुआ है विरह वाला अभाव वाला विषय विज्ञान का विरह वाला जैसे दंडी वैसे बिर विशेष विज्ञान का अभाव वाला होता है रूपांतर रहित रहता विशेष विज्ञान का अभाव वाला रूपांतर रहित रहित अन्य रूप से होकर रह विश्व के रूपांतर रहित तिष्टि अन्य रूप से रहित होकर के रह जाता है माना आपको रूप में रह जाता है उस काल में इसलिए प्राज्ञा होता है कहा उत्तम प्रथम प्रपंच मनोव्यापार भावादी हेतु इसी को विस्तार करते हुए मनोव्यापाराभावात कहा था उसमें प्राज्ञा कहलाता है क्यों मन का व्यापार ने भाषण में कहा था मनोव्यापारा भावात उस काल में मन का व्यापार नहीं है इसी के वो जो हेतु कहा मनोव्यापारा भाव हेतु बताया उसकी व्याख्या करते हैं दर्शन इत्यादि कहा दर्शन स्मरणे वही ये जो मन का व्यापार क्या है दर्शन और स्मरण दो ही है ये प्रथमा दो वजन है मनस्पंदित व्यापार दर्शन वरण मन का व्यापार है उनकी चेष्टे हैं तद उस व्यापार अभाव होने पर मन के व्यापार अभाव होने पर ही हृदय हृदय एवं अविशेषण प्राणात्मस्थान हृदय में अविशेष रूप से प्राण रूप से अज्ञात ब्रह्म रूप से रहना है अविशेषण मन अव्याकरण रूपेण व्याकृत रूप नहीं है स्थूलीभूत रूप नहीं है अव्याकृत रूप से रहता है बीजावस्था में है अवस्थनम जागृते सुषुप्त शेष प्राणत्मस्थान आगे शेष लगाना जागृते सुसुप्त अवस्थनम जागृत में सुसुप्त होकर सुषुप्त हो गर्ग एक यदु अच्छा समय हो गया है के ओम ओं भद्रे श्रोया स्थिर स्तःस्तमशे पद काम ओम को शे